पुराण शिवपुराण वायवी देवता कहते हैं उस महाबुद्धिमान महाबुद्धि वह बात सुनकर उसकी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यों बोली माता ने कहा बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है अब तुम देर न लगाओ सांब सदा शिव का भजन करो अन्य देवताओं को छोड़कर मन वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भक्तिभाव के साथ गणों सहित उन्हीं सांब सदाशिव का भजन करो नमः शिवाय यह मंत्र उन देवाधिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है प्रणव सहित जो दूसरे सात करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ इस मंत्र के जीवा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है यह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो इसके जप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी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 हिमालय पर्वत के लिए एक शिखर पर जाकर उपमनु एकाग्र हो केवल वायु पीकर रहने लगे उन्होंने आठ ईतों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आवाहन करके भक्त भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए दे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे उस एकाकी कृष काय बालक द्विज पर उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के साप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नम शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले बेमुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संतप्त हो उठा